यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सता जन ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय <coughs> जैसे आपने सुना अभी कि साधन और ज्ञान हम थोड़ा तीर्थ के विषय में बताएंगे कि tirt क्या है वास्तव में महापुरुषों ने तीर्थ के विषय में शास्त्रों में क्या बताया कि तीर्थ कहां है हम आप तीर्थ के नाम पे बाहर जाते हैं मान्यता भी है कि तीर्थ बाहरी है किंतु शास्त्रों में महापुरुषों ने के लिए कहां बताया कि कहां पे है कहां जाने पे हमको वास्तविक तीर्थ की जानकारी होती है जैसे आता है एक श्लोक भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि इदं तीर्थमिदं तीर्थम भ्रमंती ताम साजना आत्म तीर्थम न जानाति कथं मोक्ष स्वरूपिय भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती जो आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानता वह तामसी पुरुष यह तीर्थ है वह तीर्थ है करके भ्रमता ही रहता है सबसे बड़ा तीर्थ क्या कहते आत्मा उस आत्मा रूपी तीर्थ को हम नहीं जाने तो हम चाहे काशी चले जाएं चाहे प्रयाग चले जाएं चाहे मथुरा चले जाएं चाहे दुनिया के कोई भी तीर्थ जो बाहर बताए गए उसमें चले जाएं हम तीर्थ में जाते हुए नहीं गए क्योंकि आत्मा ही सबसे बड़ा तीर्थ है उस आत्मा की प्राप्ति कैसे करें उस आत्मा रूपी तीर्थ को कैसे जाने तीर्थ पवित्र पभित, पभित, पवित्रता का नाम है जो तीर्थ होता, होता है वह पवित्र होता है तीर्थ स्थल जैसे बाहर बताया गया वहां पवित्र पवित्रता रहती है शुद्धता रहती है कि आत्मा ही शुद्ध है पवित्र है उस आत्मा रूपी तीर्थ को हम कैसे प्राप्त करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मानो तो एक है चाहे जहां लगा चाहे हर की भक्त कर चाहे विषय कम यह मन एक है मन का धरातल दो यह मन या संसार में रहेगा या परमात्मा में जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत भौतिक जगत माने होता संसार यह संसार में जब जाएगा तो विषयों को ही समेट के लाएगा विषय अपवित्र होते हैं किंतु जब यह आध्यात्मिक जगत में चलेगा तभी यह पवित्र हो सकता है आत्मा के क्षेत्र में जब चलेगा तभी पवित्र हो सकता है इसी को भगवान कृष्ण ज्ञान करके बताते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नितत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इति ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम इति यद तुल्यथा है कि आत्मा के अधिपत्य में अध्यात्म ज्ञान नितत्वम आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना उस उसमें चलते चलते आत्म तत्व का दर्शन वो तत्व क्या है कते आत्मा वो आत्मा क्या कहते तीर्थ उस आत्मा रूपी तीर्थ का दर्शन स्पर्श इतना तो ज्ञान है इसके अलावा जो कुछ भी अज्ञान है अर्थात हम जब तक भौतिक जगत में हैं संसार संसार के चिंतन कर रहे हैं विषयों का चिंतन कर रहे हैं तो हम अपवित्र हैं किंतु जब मन सहित इंद्रियों को समेट के एक परमात्मा के चिंतन जैसे भगवान कृष्ण कहते ओम एक ती का, का अक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां अनुस्मरण ओम जो अक्षय ब्रह्म का परचायक नाम है उसका हम जाप कर रहे हैं अब अर्थ स्वरूप किसी महात्मा महापुरुष की ध्यान धर रहे हैं तो हम आत्म आत्मा के अधिपति में चल रहे हैं आत्मा रूपी तीर्थ के तरफ चल हैं उस आत्म स्वरूप को जो प्राप्त कर चुके ऐसे के लिए कहते हैं कि मनोकाय शुद्धा नाम राजस्थ तीर्थम पदे पदे नाम गंगा पिकेट कादिके जिनकी मनवाणी और काया शुद्ध है कहते मनोकाय शुद्धा नम राजस्थिरथम पतिपति हे राजन जिनकी मनवाणी और काया शुद्ध हो गई है पवित्र हो गई है कहते राजस्थिरथम पतिपति उनके चरण कम, चरणों में ही तीर्थ निवास करता है ना कि वह तीर्थ में निवास करते, है। करते हैं इसे महात्मा कबीर कहते हैं कि जहां-जहां जाऊं सोई परिक्रमा जो कुछ करूं सो पूजा बाहर भीतर एकै देखूं भाव मिटा सब दूजा महात्मा कबीर कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा मैं जहां जहां जाता हूं वो परिक्रमा ही है वो ये नहीं बताएं कि हम चित्रकूट जाते हैं काशी जाते हैं मथुरा जाते हैं कहते जहां जहां जाऊं जा सोई परिक्रमा जो कुछ करूस पूजा जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहते मैं पूजा ही करता बाहर भीतर एकै देखूं भाव मिटा सब दूजा बाहर भीतर एक हो गए ओ báhar bhi tarp suddh ho gaj, pavitr ho gaj. Kjau krati je ki, svantu samadhi bhele, joh samadhi, jiska adihna ant, us adh posvarovi ko, ko praatr kar čukie, jiska nama je tirt. Aisem maha purush, jahan bhi jate je, jahan pao rakate je, jahan badehte je, o tirt ke samadhi je. Jese buddh bhagwan, jahan unho ne jenam jahan bhagwan ko praatr jahan saril, unki chuti wo astitth ke roop mein hi pooja ja raha hai Ta, aise mahapurush hi jo aatmaswaroop ko prapt kar chuke hain wo mahapurush hi tirth swaroop kahe jaate hain isi ke aage ki sadhu naam jangam tirtham nirmalam sarvkamikam tesam vakyo ke naiva suddhi antimalina jana ki jo aatmaswaroop ko prapt kar chuke hain aise mahapurush ko kahte hain ki sadhu nam jangam tirtham सात महापुरुषों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जो महापुरुष हैं वर्तमान में वो महापुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं ऐसे महापुरुष जहां भी जा रहे हैं वो तीर्थ के ही स्वरूप होते कहते हैं कि चलता फिरता तीर्थराज वो तीर्थ है साधु नाम जंगम तीर्थन इस संसार में महापुरुषों का समाज ही चलता फिरता चलता है निर्मलम सर्व कामकम वो वह निर्मल निर्मल करने में और संपूर्ण कामनाओं के देने में सक्षम है संसार मल जब भी संसार मिलेगा तो हमको मल ही मिलेगा विषय ही मिलेगा विकार ही मिलेगा किंतु जो तीर्थ स्वरूप महापुरुष हैं ऐसे महापुरुष के शरण सानिध्य में जब जाएंगे वो निर्मलता का विधि बता देंगे कि जिस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है कि निर्मल मन जन सो पावा मोय कपट छल वो मल को त्याग त्यागने की विधि बता देंगे स, सर्व कामकम संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है संसार में जितने भी कामनाएं हैं अपूर्ण ही हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती किंतु एक कामना जो परमात्मा की प्राप्ति की विधि विधान और महापुरुष से जब मिल जाता है अब उस परमात्मा के चिंतन में हम तत्पर हो जाते हैं चिंत भजन चिंतन करते-करते जब उस आत्मा स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो संपूर्ण कामनाएं सफल हो जाती हैं तो ही कहते हैं कि निर्मलम सर्व कामकम तेसा वाक्योदके नयव शुद्धिंति मलनाजना ऐसे महापुरुष का एक वाक्य भी मलिन मलिन जन को भी शुद्ध कर देता है अर्थात एक परमात्मा का विधि ओ महापुरुष देते हैं अन्य देवी देवता हमें नहीं भटकाते हम ऐसे महापुरुष जो तीर्थ स्वरूप हैं उन महापुरुष के शरण में जब जाते हैं तो हमको भी वह तीर्थ की तरफ बढ़ा देते वास्तविक तीर्थ जो है उधर लगा देते हैं इसीलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि उन्होंने कहा कि सुनी समझे जनमोदित मन मध्ये अनुराग लहै चार फल अचतन् साधु समाज प्रयाग ऐसे महापुरुष का समाज ही प्रयागराज कहते साधु समाज प्रयाग प्रयाग क्या है कहते साधु का समाज महापुरुष का जो समाज है वह प्रयाग है तीर्थराज प्रयाग ऐसे महापुरुष के शरण में हम जब जाते हैं कहते सुन समझें वो महापुरुष जो हमको सुना रहे हैं बता रहे हैं उसको समझो मोदीत मन प्रसन्नता के साथ जब उसमें चिंतन करते हैं भजन करते हैं कहते लहै चार फल अचतन साधु समाज प्रयाग चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष अर्थ माने यह भौतिक जगत का धन संपत्ति नहीं है आत्मिक संपत्ति एक होता अनात्मिक संपत्ति दूसरा होता आत्मिक संपत्ति आत्मिक संपत्ति उसे कहते हैं जो पूर्ण है पूर्णत की तरफ ले जाता है अनात्मिक संपत्ति उसे कहते हैं जो पतन पाप की तरफ ले जाता है तो वो आत्मिक संपत्ति अर्जित करने की युक्ति देते हैं अर्थ धर्म जब हम आत्मिक चिंतन में रत होते हैं परमात्मा के चिंतन में लगते हैं वह परमात्मा का जो नाम है उसको धारण जब करने लगते हैं कहते धर्म अर्थ धर्म काम उस काम एक संपूर्ण भगवान कृष्ण गीताम कहते हैं कि अर्जुन संपूर्ण कामनाएं तो वर्जित हैं किंतु मेरी प्राप्ति के लिए तो कामना कर तो वही कहते अर्थ धर्म काम और एक परमात्मा की कामना रह जाती है और जो संसार की कामनाएं धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं अब मोक्ष वह जब परमात्मा के दर्शन स्पर्श उसमें प्रवेश पा जाता है तो मुक्त हो जाता है आत्म स्वरूप जो आत्म आत्मा रूपी तीर्थ है उसे प्राप्त कर लेता है किंतु जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं आत्म रूपी तीर्थ को जो प्राप्त कर चुके ऐसे महापुरुष की जब शरण में जाएंगे तभी हम उस तीर्थ की जो वास्तविक तीर्थ आत्मा है उसके तरफ चल सकते हैं इसके लिए कहते हैं जैसे महावीर को कहा जाता भगवान को तो तीर्थंकर महावीर को ही तीर्थंकर कहा जाता है ऐसी बात नहीं जो उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तीर्थ रूप आत्मा को प्राप्त कर लिए ऐसे महापुरुष आज भी तीर्थंकर हैं तीर्थ माने वो आत्मा उस आत्म स्वरूप में जो स्थित हो गए ऐसे महापुरुष ही कहे जाते हैं जब ऐसे महापुरुष के शरण में जाएंगे तभी उस वास्तविक तीर्थ जो आत्मा है उसके तरफ चलने की विधि मिलेगी to ek ghadi aadhi ghadi aadhi mein punyat tulsi sangat sad ki hare kot aprad ek aadhi ghadi jitna bhi samay mile jo tirth swarup mahapurush hai un mahapurush ka sharan sanidh unka darshan jo oh mahapurush bata rahe us vidhi ke anusar jab hum atma roopi tirth hai usko hum jaan sakte hain anyatha jo bahar tirth bataye gaye hain wah hum bhatakte reh jayenge vastvik Om Shri Satguru Dev ki je.